भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन की भूमि जैसा ऊपर कहा गया है प्रत्येक दर्शन का एक अपना स्वतंत्र स्थान है स्वतंत्र दृष्टि है प्रत्येक दर्शन एक स्वतंत्र बिंदु पर स्थिर होकर दार्शनिक दृष्टि से विश्व के तत्वों का अपने अपने अनुभवों के अनुकूल विचार करता है परंतु सभी दर्शन है तो एक ही परम पद के पाने की इच्छा रखने वाले पथिक कोई आगे है और कोई पीछे न्याय वैशेषिक मत में पदार्थों के तात्विक विचारों से मालूम हुआ कि इनके मत में नवनित्य द्रव्य है आत्मा जड़ है मोक्षावस्था में भी आत्मा और मन का संबंध रहता ही है आत्मा में स्वरूप योग्यता मात्र है अद्वैत का स्थान नहीं है इत्यादि किंतु उपरयुक्त बातों से जिज्ञासु को इस भूमि से संतोष नहीं होता अतएव जहाँ न्यायवैशेषिक या मीमांसा की भूमि का अंत होता है उसके आगे वह अपनी दृष्टि को अपनी खोज को बढ़ाता है अर्थात चार भूतों के भिन्न भिन्न परमाणु आकाश काल दिक मन तथा आत्मा इन नौ नित्य तत्वों पर विशेष विचार करने लगता है बाद को उसे यह मालूम होता है कि ये सभी नव तत्व वस्तुतः नृत्य नहीं है जैसा न्याय वैशेषिक ने प्रतिपादन किया है इनका सूक्ष्म रूप में विलयन हो सकता है फिर इन्हीं नौ तत्वों का सूक्ष्म रूप में विश्लेषण करने को वह उद्यत हो जाता है विश्लेषण के द्वारा जैसा आगे स्पष्ट होगा वह इन नौ तत्वों को केवल दो तत्वों में प्रकृति तथा पुरुष में अंतर्भूत पाता है इससे स्पष्ट है कि जहाँ न्याय वैशेषिक का अंत होता है वहीं से सांख्य का विचार आरम्भ होता है जो भौतिक परमाणु तथा मन आकाश आदि न्याय में सूक्ष्मतम या रूप रहित होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं है वे ही सांख्य में स्थूलतम तत्व है और सांख्य भूमि में सभी को उनका प्रत्यक्ष होता है हाँ इन दोनों का मापदंड भिन्न है क्योंकि भूमि भिन्न है दृष्टि भिन्न है एक निम्न स्तर का है दूसरा ऊंचे स्तर का है न्याय वैशेषिक का जगत स्थूल है अव्यवहारिक है सांख्य का जगह सूक्ष्म है बुद्धिगम्य है परंतु जिस प्रकार न्याय का क्षेत्र सत है उसी प्रकार सांख्य का भी क्षेत्र सत है एक की सत्ता बाह्य है दूसरे की सत्ता आंतरिक है यही इनका मौलिक भेद है सांख्य दर्शन के आचार्य तथा उनके ग्रंथ सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि कपिल है 48 अवतारों में पौराणिकों ने इनकी भी गिनती की है भागवत में इन्हें विष्णु का पंचम अवतार माना गया है इन्होंने सांख्य दर्शन के रहस्यों को सूत्र रूप में प्रतिपादित किया था ऐसी परंपरा सुनने में आती है परवर्ती सांख्याचार्य कपिल मुनि के प्रशिष्य पंच शिखाचार्य ने भी कहा है निर्माणचित्तम अधिष्ठाया भगवान जिज्ञासा जिज्ञासमान तंत्र प्रवाचा अर्थात सृष्टि के आदि में विष्णु रूप भगवान ने योग बल से एक चित्त का निर्माण कर स्वयं एक अंश से उसमें प्रवेश कर कपिल के रूप को धारण कर महर्षि कपिल के रूप में करुणा से युक्त होकर परम तत्व की जिज्ञासा करने वाले अपने प्रिय शिष्य आमुरी को सांख्य दर्शन के तत्वों का उपदेश दिया संभव है कि यही उपदेश सूत्र रूप में रहा हो किंतु इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता इनके नाम से कोई अन्य ग्रंथ प्रसिद्ध भी नहीं है पुराणों में तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों में भी लिखा है कि कपिल के साक्षात शिष्य आश्री थे इनकी रचना के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता आसुरी के प्रथम शिष्य पंच सिख थे इन्होंने सांख्य दर्शन पर एक सूत्र ग्रंथ लिखा था ग्रंथ उपलब्ध नहीं है किंतु उनके नाम से कतिपय सूत्रों का उल्लेख मिलता है योग्य भाषा में आठ सूत्रों का उल्लेख है विज्ञान भिक्षु तथा वृद्ध वाचस्पति मिश्र का कहना है कि ये सूत्र पंच के रचित हैं इनमें से किसी किसी सूत्र का अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख है इनके अतिरिक्त भामती आदि ग्रंथों में भी कुछ सूत्र मिलते हैं इन सूत्रों का यहां एकत्र संकलन कर देना होगा। पहला, एक दर्शनम ख्यातिरव दर्शनम अर्थात एक ही दर्शन ख्याति ही दर्शन अभिप्राय यह है कि लौकिक भ्रांति दृष्टि में ख्याति या बुद्धि की वृत्ति ही दर्शन है इस प्रकार अविद्या के कारण बुद्धिवृत्ति को दर्शन अर्थात पौरसे चैतन्य के साथ एकाकार मान लिया जाता है